भी होगा और किस पक्ष के लिए तो आप जो बोलेंगे उसे खंडन करना बस कोई पक्ष अपना है किसी पक्ष को लेके बोलना ही नहीं पक्ष लेके बोल ले तो, तो चल हो जाएगा नहीं नहीं उसके तर्कों को काटना है बस इतना ही है हमारा सही कुछ भी नहीं है हमारा कुछ है ही नहीं तो सही क्या गलत बस <laughs> एक ही बात उसे खंडन कर दे जाओ जा सकते हैं तू नहीं कर सकते आप न्याय बोलेंगे हम बीमान बोलें से बोलते हैं उसको आप बीमान से बोलने लगे तो फिर न्याय से काट देंगे इधर से उधर से किसी भी शास्त्र को लेकर उसको काट देखिए क्योंकि हर चीज काट है ही पूरे शास्त्र में आपस में है ही बस सारे दिमाग फिट सारे तक काटो को बस और उसको काटते जाओ प्रयोग करते जाओ। काटने जो जाओने बचेगा क्या है नहीं। हमारे बच्चे सोचा ही नहीं उसने तो वो तो बोल नहीं सकता सकते ये मेरा बच्चा और ये मेरा ये बोल नहीं सकता फंस जाएगा वो जल्द बाद में चला जाएगा पक्षी <laughs> पक्षतावच्छेद का भाव सिद्धि सिद्धि सबसे पहला यह है पक्ष में पक्षता का भाव करने आश्रय सिद्धि दोष है आश्रय में यही होता है पक्ष में पक्षता का भाव रहता है जैसे गगन अरविंद इस गगन में पक्ष का जो अवच्छेद क्या है गगनीयत्व गगनीयत्व निरूपता अरविंद असंभव है अवच्छेद की असंभव है आकाशीय गगनीयत्व का अभाव ही आश्रय सिद्धि को सिद्ध कर देता है और वो भी कैसे बिठाना है स्वाषय ज्ञान विषय संबंध न्याय बोधनी में दोषों को कैसे बिठाया जाता है उसको हेतु के माध्यम से ले जाकर के कुछ मैंने विषय संबंध कल्पना करना है स्व दोष कल विषयक ज्ञान उस क्या ज्ञान बढ़ाए इसे दोष भी रखना हित को भी रख देना तार संबंध से ना वो हित में फिर बैठ जाएगा ऐसे करके जो आपने किया था वही प्रक्रिया पर भी संकेत के में स्विशय ज्ञान विषय प्रकृति से जिस हेतु में वह दोष रह जाए वह हितु को आसल सिद्ध कहा जाएगा आश्रय सिद्ध के बाद आता है दूसरे नंबर में स्वरूपा सिद्ध स्वरूप सिद्धस्तों उचित है ये यो हेतु आश्रय नावगम्य तरूपासिद उस हेतु को गाते हैं जिस हेतु को अपने आश्रय में अनुभव में नहीं आता जैसे आपने कहा सामान्यम अनित्यम कृतगत्थि सामान्य कैसा है अनित्य है क्यों कृतक होने से कार्य होने से सामान्य में कृतगत्व है नहीं तो नित्य वस्तु माना है तो सामान्य पक्ष में बिल्कुल ही नहीं कृतकत्व में हेतु आश्रय सामान्य नास्तव कृतकत्व जो आपका हेतु है वह तो आश्रय आपका पक्ष सामान्य में बिल्कुल नहीं है भागा सिद्ध हो भी यदि लोग भागा सिद्ध करके अलग जो ग्यनाते हैं वो भी वास्तु स्वरूपा से कोठी में ही आता है जैसे पृथ्वी आदि चतारणव नित्य गंधवत् आदि चार पली पृथ्वी तेज वायु चारों के परमाणु कैसे है? नित्य हैं दिया। लेकिन, नित्य गंधवाले हैं ग्य गत्व कहा रहेगा चारों परमाणु में है नहीं केवल पार्थिव परमाणु में तेजस परमाणु जवीय परमाणु वायु परमाणु में गंधवत्व नहीं है वही गंधवत्व पक्षी कृत सर्वेश ना गंधवत्व पक्ष जो आपने बना इन चार को उन चारों में नहीं है क्यों प्रतिमा पक्ष एक देश प्रतिमात्र है वो अतएव भाग्य स्वरूपा सिद्ध भाग में पक्ष का एक भाग में है अन्य भाग में नहीं है इसलिए भागे स्वरूपा सिद्ध पक्ष में तथा इसी प्रकार से विशेषण सिद्ध असमर्थ विशेषण असमर्थ विशेष सिद्धा देहा स्वरूपासिद्ध वेदा इनी को इन सब को भी स्वरूपा सिद्ध भेद माने जाएंगे तद विशेषणा सिद्धो ये था विशेष का क्या है शब्दों नित्यो द्रव्य सती अस्पर्शवा तो द्रव्य सती अश्द अत्र विशेष विशिष्टम अस्पत्व हेतु न अस्पृशत्व मात्र यहां पर अस्पर्शत्व मात्र को हेतु नहीं माना है आपने द्रव्यत्व विशिष्ट अस्पृशत्व को हेतु मान और विशेषण शब्द में नहीं है शब्द क्या है आपके मत में गुण है ना? इसे द्रव्यत्व उसमें नहीं रहेगा अतः विशेषण नहीं रहा तो विशेषण नहीं है तो विशेषण से विशिष्ट भी नहीं रहेगा शब्द अति द्रव्यत्व विशिष्ट अस्पृशत्व हेतु नात्र शब्द विशेषण नास्तिक गुण अतः तो विशेषण सिद्ध न ची विशेषण द्रव्यशिष्ट स्पर्शत्व क्योंकि जब विशेषण नहीं रहा तो द्रव्यत्व विशिष्ट स्पर्शत्व भी नहीं है कहना पड़ेगा विशेषणाभावे भाव विशिष्ट से भाव विशेषण नहीं है तो विशिष्ट भी नहीं है यथा दंडमात्र भाव पुरुषा भाव दंड विशिष्ट से जैसे दंडवाद्रभाव हो जाए तो भी पुरुषा भाव दंडीय भाव है तो केवल पुरुष नहीं रह गया तो भी दंड रह गया तो भी दंडी भाव माना जाएगा अतः विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव विशेषा भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव और उभया भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव तीन प्रकार से विशिष्टा भाव को लिया जाता है ये कैसा है वर्तमान वाला हमारा भाव एक तरह से क्योंकि भी तो नहीं रहता है ना द्रव्य जो शब्द में अस्पर्शवत्व भी नहीं रहता है ना रहेगा आत्मा आकाश आदि द्रव्य में, में पृथ्वी जल तेज वायु तीनों स्पर्शवत्व है और उसे भिन्न कौन है आकाश काल का आत्मा उनमें अस्पर्शवत्व रहता है इसे अस्पर्शवत्व द्रव्य में रहने वाला धर्म है और पक्षी आपका शब्द उसमें रहेगा क्या नहीं वास्तव में द्रव्यत्व भी नहीं है अस्पृशत्व भी नहीं दोनों ही नहीं है पक्ष में शब्द विशिष्ट भाव सकते हो केवल विशेषण भाव प्रयुद्ध विष्टा भाव नहीं तेना सत्य स्पर्शत्व इसलिए अस्पृशत्व यदि मान भी लिया जाए शब्द में तो भी द्रव्य विशिष्ट से हेतु और अभाव द्रव्य विशिष्ट हेतु तो का भाव होने से स्वरूपा से जाएगा। वैसे को मान भी सकते हैं आप शब्द में कि शब्द में कौन सी जाति रहेगी शब्दत्व तो रहेगा स्पर्शत्व शब्द तो नहीं रहेगा तो रहे इसे अस्पर्शवत्व कह रहे हो तो उभया भाव विशिष्ट प्रयुक्त भाव माना जाएगा इसे अस्पर्शत्व कहोगे क्यों अस्पर्शत्व अलग है अस्पर्शवत्व अलग चीज है दोनों अलग अलग चीज है अस्पर्शवत्व स्पर्श वाले स्पर्श वाला नहीं है अर्थात आकाश आदि में जाएगा अब क्या स्पर्शत्व का हो तुम्हें अस्पर्शत्व तो स्पर्शत्व तो पर जाती है स्पर्श के गुण में रहेगा अतः अस्पत्व कहा रहेगा शब्दाजन्य स्पर्श सभी गुणों में अस्पृशत्व रह सकता है नहीं। उस स्थिति में क्या होगा अस्पृशत्व रखेंगे तो शब्द में अस्पृशत्व है किंतु द्रवित्व नहीं है तो विशेषणा भाव प्रयुक्त तो विशिष्टा इसे क्या छपा है कुछ लोगों में स्पर्शवत्व पाठ है तो वो गलत है क्योंकि विशेषणा प्रतिष्ठा बनाना है तो अस्पर्शवत्व नहीं होनी चाहिए अस्पर्शत्व होना चाहिए देख रहे क्या छपी है कि पहले के प्राचीन ग्रंथों में अस्पर्शवत्व था अब बात की हम लोग इस पुस्तक में नहीं है मुसलगांव कवर वाले तो स्पर्शत्व ही रखा वत्व नहीं है, नहीं है? ये ठीक विशेषा सिद्धा ठीक है तो उल्टा कर दो हम विशेषा करने के लिए इसे क्या करना सती द्रव्य कर।, कर दो अत्र विशिष्ट हेतु यहां भी विशिष्ट हेतु बनाया हमने उसमें से न च विशेष भाव विशिष्ट जब विशिष्ट का अभाव होने पर अविशिष्ट स्वरूप रहेगा ऐसा आप नहीं कह सकते इसे विशिष्टच हेतु स्ती अतः विशिष्ट हेतु यहां पर है ही नहीं इसलिए क्या हुआ विशेष्या भाव प्रति विशिष्टा भाव हो गया कि शब्द में अब द्रव्य तो नहीं है अस्पत रूपा विशेषण रहने पर भी द्रव्य रूपा विशेषणा होने से विशेष्या भाव प्रति भाव हो गया हेतु का भाव पक्ष में हो गया अब अगर असमर्थ विशेषणा सिद्ध असमर्थ विशेषण विशेषण में असामर्थ्य असमर्थ विशेषण असिद्ध यथा जिस दृष्टांत है शब्दों नित्यों गुणत्व सती शब्द नित्य गुण होते हुए अकारणक होने से अत्र विशेषण से गुणत्व से न किंचित सामर्थ्य विशेषण जो गुणत्व में उसमें नित्यत्व सिद्ध करने का सामर्थ्य ही नहीं है नित्यत्व सिद्ध कौन करेगा कारण तत्व तो इतना ही से नित्य सिद्ध हो जाएगा जो कारण वाला नहीं है वो नित्य होगा परमाणु काम कारण जिसका कोई कारण नित्य होगा जो निरवय होता है वो नित्य होता है ऐसे व्यवस्था है हेतु अनेक माना गया नित्यत्व के प्रति लेकिन गुणत्व नित्यत्व का कोई प्रयोजक नहीं है साधक नहीं है विशेषाणुभूता जो गुणत्व है उसमें नित्यत्व सिद्ध करने का ले सामर्थ्य नहीं है अकारणकत्व साधन विशेष अकार नित्यत्ता जो अकारणकत्व है वही नित्यत्व सिद्ध करने में समर्थ होता है अतः असमर्थ विशेषणता इस असमर्थ विशेषणता वाला यह जो है हेतु हो गया स्वरुपा सिद्ध स्वपा सिद्ध पहले वाला ही जैसे ही मिले पड़े विशेषण अभाव विशिष्टा भाव विशेषणा भाव प्रत्यु विशेषा में आ जाएगा स्वरूप सिद्ध तो विशेषण भाव बवात इसी आधार पर ले लिया जाएगा असमर्थ विशेषण सिद्ध होगा इसी और असमर्थ विशेष सिद्ध को भी पलट देना उसको हेतु को असमर्थ विशेषाह सिद्ध हो जाएगा शब्दों नित्य अकारणत्व सती कर दो उल्टा कर दो अकारण तो कारण तत्व है गुणत्व तो असमर्थ है विशेषभूता गुण असमर्थ होने से असमर्थ विशेषता हो जाए। भाव जाएगा विशेषता भाव रूपा जाएगा। ऐसा स्वयं ग्रहण कर लेना है, नहीं कहा है समझ लेना थोड़ा विचार कर रहे हैं ननो विशेषण गुण तत्र शब, शब्दे अस्त तब कथम विशेषणा का ना पक्षी कहता है भाई गुणत्व शब्द में रहता है कि नहीं रहता है रहता है फिर तो आपने कैसे कह दिया शब्द में विशेषण नहीं है विशेषण वो कैसे कह दिया शब्द गुण है गुणत्व रहेगा इसे विशेषण उसमें है तो आप कैसे कर विशेषण भाव प्रति विशिष्टा भाव है यहां पर कहते सत्यम अस्तव गुणत्व किंतु न तत्विशेषण ठीक आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है उसमें तो विशेषणत्व तो मैंने गुणत्व तो है शब्द में लेकिन उसको विशेषण कहना ठीक नहीं किंतु तो नदत विशेषण के कि विशेषण किसको करते किसका ना विशेषण होता है पहले भी बता चुके हैं कई बार आ चुके हैं चार हमेशा इतर व्यावर्तक होना चाहिए नियम में क्या विशेषण का इतर व्यावर्तक होना चाहिए कार्यान्वित सती इतरव्यावर्तव यह है ना मुख्य कार्य में अन्वय होना चाहिए वहां विशेषण का मतलब वही है नीलोत्पलम नील, नील विशेषण है क्यों उत्पल रूपा नील के जो है उत्पल में अन्वित और इतर रक्ता व्यावर्तक भी है कार्यान्वित इतर व्यावर्तक विशेषण तो रूपलक्षण वही होता है जब कार्य अनं वही इतने वर्ग का हम कर दिया दूर से दिखा रहे हो जो मकान दिख रहा है जिस पर कवा बैठा है वही घर है जिसे तुम्हें जाना तो तो है लेकिन जब तक हम लोग जाएंगे वहां तक तब कबा बैठा रहेगा क्या उतना देर तक तो चला जाएगा लेकिन आप मकान को पहचानेंगे नहीं, नहीं पहचानेंगे पहचान लेंगे आप कार्यान्वय नहीं है किंतु व्यवहार तक हो गया कि नहीं अन्य मकानों का व्यावर्तन कर लिया उसने तो उपलक्षण होगा उपाधि को पिछोड़ो यहाँ दो समझ रहे बहुत ही इस समय इसमें करे तथे वही हेतोर विशेषण भाव दी यद अन्य विवच्छेद प्रयोजन उसी को हेतु में विशेषण रूप में माना जा सकता है जो दूसरों को व्यवच्छेद करते हुए कुछ प्रयोजन को भी सिद्ध करे जिसको कार्य प्रयोजन बने कार्य में अन्वित होना चाहिए ना कोई कार्य में लाभ ही नहीं दे रहा प्रयोजन सिद्ध कुछ भी नहीं क्योंकि इतर व्यावर्तन भी, भी करे तो भी फायदा नहीं प्रयोजन भी सिद्ध हो और कार्य और इतर का भी हो उसी का नाम विशेषण माना जाएगा केवल धर्म का रहने मात्र से कोई विशेषण नहीं हो जाता है गुणत्व शब्द रहने मात्र से गुणत्व विशेषण नहीं है इसलिए गुणत्व को विशेषण कहना है तब मानना पड़ेगा वो इस तरह का व्यावर्तन करना चाहिए शब्द में अन्य कोई प्राप्त हो तब तो व्यावर्तन करें अन्य प्राप्त क्या है शब्द को ये लोग द्रव्य मोलते हैं उनका व्यावर्तन कर गुणत्व कहोगे तो व्यावर्तन हो जाएगा इन वर्तमान प्रस्थल में वो बन नहीं सकता क्यों गुणत्व तो निष्प्रयोजनम तो असमर्थ मिति उत्तम यहां गुणत्व जो है नित्यत्व सिद्ध करने में उसका तो कोई प्रयोजन नहीं दिख रहा क्या साधिक है हमारा द्रव्यवर्तन करना नहीं है नित्यत्व सिद्ध करना है नित्यत्व सिद्ध करना है उसमें क्या गुणत्व किसी प्रकार का उपयोग प्रयोजन को, को सिद्ध कर सकता है नहीं कर सकता क्यों नित्यत्व सिद्ध करने में प्रयोजक कौन को होता है अकारगतम निरवयत्व यह सब माना गया निष्क्रियत्व निर्गुणत्व यह सब क्या है नित्यत्व का संपादन करता है अतएव गुणत्व जो है नित्यत्व का संपादन करने में किसी भी प्रकार का प्रयोजन नहीं दिख रहा अतएव नित्यत्व को सिद्ध करने का दृष्टिकोण से शब्द में गुणत्व रहने पर भी वह विशेषण नहीं हो सकता अतएव हमने कहा शब्द में गुणत्व पर विशेषण नहीं है गुणत्व है तो विशेषण नहीं इसरे प्रेवा प्रेवा। पा। सकता है इसमर्थ विशेष विशेष का दृष्टान धैर्य देखो तथा तदवैपरी प्रयोग तथा तदपरीत्यन प्रयोग उसी दृष्टान शब्दों नित्यो और हेतु विपरीत कर देना अकारक सती गुण अतर तो विशेषण मात्र से समर्थत्वाद विशेषण क्या है अकार तत्व उतने मात्र से ही नित्यत्व हम शब्द सिद्ध कर सकते थे उत्तर ही में विशेष समर्थ है विशेषण तो समर्थ है यहाँ विशेषण तो तो क्या है अकार तत्व समर्थ है विशेषम असमर्थम तो विशेषण क्या है गुणत् वो असमर्थ है इसलिए स्वरूपासिदम तो स्वरूपासित्व पूर्वत्व विशेष्याभावे, है विशिष्टा भात भाव को लेकर विशिष्ट भाव के आधार पर सिद्ध हो जाएगा विशिष्ट से हेतुत्व न शेषं शेषम पूर्वत विशिष्ट को आपने हेतु रूप स्वीकार किया था उसमें एक अंश भी यदि जिस रूप में स्वीकार किया उस रूप में न हो तो किसान के विशेष रूप को स्वीकार किया गुणत्व को आपने शब्द में के प्रति हेतु रूप केवल स्वीकार नहीं किया कि विशेष रूप गुणत्व को स्वीकार किया और वो व्यर्थ उसका अभाव है शब्द में केवल गुणत्व का रहने पर भी विशेष्यात्म तो गुणत्व तो शब्द में नहीं है इसे विशेष अभाव प्रयुक्त तो विशिष्ट अभाव आ जाएगा अब आता है व्याप्यता से व्यापकता सिद्धस्तु सै तो यत्र हेतर व्याप्तर नाव गम्य थे व्याप्यता से दूसरे कहते हैं जहां उस हेतु का अपने ही व्याप्ति निश्चय नहीं हो पाता है वह दो प्रकार का है। कौन सा एक असाध्य असहचरित है अप्रस्त साध्य संबंधी एक है साध्य से जो असहचरित होता है सहचरणियों में व्याप्त होना चाहिए है। अप्रस्त दूसरा जो आप जानते हैं सोपाद प्रसिद्ध है जो सुप्रसिद्ध है तथमो यथा क्षणिक यथा जलध रहा बौद्धोनिका जो जो सत्य क्षणिक है, है। जैसा बादल ऐसा संस्थय विवादास्पदी भूत शब्दादि और शब्दादि जितने भी संसार है जिसको अस्ति अस्ति अस्ति अस्थि सन सन कर वार करते हो विवादास्पद शब्दादि सारा संसारी सत्यब्द वाच है इसलिए सारा संसार क्षणिक है ऐसा बौद्धिका अत्रे शब्दादि पक्ष इस अनुमान में शब्द क्या, तो क्या दिया सप्तम हेतु न्याप्त प्रमाण प्रमाणमस्ति लेकिन इस सप्त हेतु का क्षणिक रूपी साध्य के साथ में सहचरी रूपा व्याप्ति में कोई प्रमाण नहीं है जिस प्रकार का सत्व को वो मान रहे हैं और जिस प्रकार क्षणिकत्व मान रहे हैं उस प्रकार के क्षणिकत्व का अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं वो क्या क्षणिकत्व मानते हैं हु? उनके क्षणिकत्व और नहीं आई तो क्षणिक मानते ना हम लोग भी सभी गुणों को क्या है यावत काल अवस्था ही तो है नहीं यावत आश्रय अवस्था द्रव्यवस्था आधी रूपा मानते है नहीं रूप रचक तो मान लेंगे जब तक कपड़ा रंग भी उसमें रहेगा इन आत्मा का विशेष गुण जब तक आत्मा तब तक रहेगा क्या तब तक एक ज्ञान हो जाएगा दूसरे ज्ञान ही नहीं होगा जब ज्ञान रह जाएगा तो वहीं पे ज्ञान नष्ट होता रहता है ना निरंतर नष्ट हो रहा है ज्ञान हो गया इच्छा और रही प्रयत्न फिर कुछ ना कुछ गुण आत्मा का विशेष गुण निरंतर नष्ट होते रहते शब्द भी निरंतर नष्ट होते रहते एक बार बोलो शब्द ऐसे रह जाए तो दूसरा शब्द ही नहीं निकलेगा कहाँ रह लो आकाश में शब्द रह गया ना दूसरा शब्द ध्यान का रास्ता नहीं मिलेगी सब शब्द, शब्द टकरा जाएंगे इसे क्या होता है शब्द निकलते है नष्ट भी होती जाता है तभी तो लगातार हम बोल रहे हैं लगातार आप भी सुन रहे हैं शब्द भी क्षणिक है इसने शब्द आने पक्ष श्रद्धा से कहें आत्मा का चित्र विशेष न्यायिकों क्योंकि दृष्टिकोण से ज्ञान सुख दुख इच्छा प्रयत्न धर्म अधर्म में सारी चीजें क्या है क्षणिक लेकिन बौद्धों का क्षणिकत्व का लक्षण न्यायिकों के क्षणिकत्व का लक्षण में बहुत अंतर है न्यायिकों का कहना है तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगित्व क्षणिकत्व तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगित्व में, में दिया हुआ है, और बौद्धों का द्वितीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगितम दूसरे क्षण में खत्म हो जाता है एक क्षण उत्पन्न हुआ अगले से नष्ट हो तो गया स्थिति यही नहीं उनकी यहां उत्पन्न होता है एक क्षण स्थिति तीसरे क्षण में तृतीय क्षण जो ध्वंस उसे प्रतियोगी का क्षणिक माना जाता है और उनके यहाँ द्वितीय क्षण प्रतिध्वंस उसके यही है अर्थात एक एक रही नहीं उसकी अरे उत्पन्न स्थिति नाश उत्पन्न स्थिति नाश तीन क्षण रह गया इतना बहुत कुछ काम हो जाता है एक क्षण या बीच स्थिति मान लोगे उसकी संस्कार बन जाएगी उत्पन्न लोग नष्ट हो संस्कार भी बनेगा कैसे बनेगा नहीं बन सकता इसे बहुत ज्यादा तेजी से बोलेंगे तो भी संस्कार नहीं बनती है सुन रहे हैं समझ भी रहे हैं नैनिकता कुछ भी नहीं जब तक सुन रहे हैं तब तक समझ रहे हैं बाद में पूछो तो जीरो क्यों इतना तेजी से भाग दे उसका संस्कार बना ही नहीं कई लोग इस आदत हो जाना जी शुरू से बचपन से यदि किसी को ऐसे टीचर मिल जाए जो धीरे धीरे बोल के पढ़ा हुआ ना वो आदमी का बेकार हो जाता खोपड़ी <laughs> कहीं भी कुछ कहीं तोड़ाते बातचीत भी कर लग जाए उनको समझ में नहीं कहीं हो क्या बोल रहा है अगला क्यों पड़ पड़ा तो घबरा जाएगा तो वैसे दिमाग काम करता है ना इसलिए गुस्से वाला मास्टर बहुत जरूरी है इसे स्कूलों में गुस्सा करने वाला मास्टर जरूरी है ताकि बच्चे के दिमाग दबके हो जाता है डर भी रहता है और समझने कोशिश भी करता है और मीठे मीठे वो प्यार से बना लो और टीचर बेकार है वो बच्चे को बर्बाद कर देता है सब सतर्क रहते डर के मारे बच्चे डंडा बजाने वाला आ गया स्कूल के मास्टरों के नाम ए आ रहा है डी आ रहा है ऐसा बोल देते बी सी डी नाम रख देते पता ना चले अलग अलग नाम रख देंगे ताकि जो समझेंगे ये अमुक पिटाई करने वाला आ रहा आजकल कानून बना दिया स्कूल में स्कूल में मास्टर पिटाई नहीं कर सकता पिटाई नहीं कर सकता खराब कर दिए उत्तर प्रदेश में तो विशेष रुपया पिटाई नहीं कर सकते फेल नहीं कर सकते आठवीं तक बताओ। <laughs> पास करना कुछ भी नहीं लगा तो पास करना ये क्या है कानून समझ में नहीं आई मायावती जरूरती नहीं जैसे को पास करना ही तुम क्या सर्टिफिकेट क्या दे सब पास ना जाओ छुट्टी पाई हर जगह ऐसे कर दे ऑल इंडिया से बोलना था बोल वाले वाले वाले सब देख के गए पर मत हैं कुछ नहीं फायदा ऐसे व्यवस्था शिक्षा क्या लाभ है तो कर लेने ले दो तो नहीं कर लेने दो ऐसे कर लेने तो कोई आपत्ति नहीं तो वो दो चार जो तक कर लेने करोड़ों को तुमने बर्बाद कर दिया ये क्यों नहीं देख रहे हो आप करोड़ों मनुष्यों को पशु बना दिए ये क्यों नहीं देख रहे हैं आप बिल्कुल नालायक हो गए हो आठवें आपते बोर्ड में, में सब फैल हो जाते आठवेंट कितना पांच प्रतिशत पंचानवे आप क्या फायदा अब वो बच्चे की उम्र इतना बढ़ गया जो ना आत्महत्या कर सकता ना पढ़ाई कर सकता ना नौकरी कर सकता और क्या करेगा कीर्तनकार बनेगा कथाकार बनेगा और फिर आप लोग गाली देते तो कथाकार भ्रष्ट हो गया और रख लिया ये कर लिया वो कर लिया करेगा क्या वो ये तो करेगा महात्मा बन करके ये सरकार ने ही सबको महात्मा बनने मजबूर बना दिया तो तो <laughs> अब अब बचपन से से होते घर में पड़ता सब तो नहीं कर कर रहे थे ना इन्हें लाखों साल शिक्षा चल रही है लिया तो क्या होगा जीते मर गए बेकार अमेरिका की समस्या हो गई है अमेरिका के अंदर ऐसे कर दिया उन्होंने दसवीं तक पास करते जाओ दसवीं तक दसवीं बोर्ड होगा और वहां इतने बेरोजगार हो गए क्योंकि पढ़े लिखे उनके सब थे दसवीं तक यू मार्क्स देते रहे पास करते रहे दसवीं बोर्ड में आज बोर्ड कुछ पढ़े ही नहीं और दसवीं फेल के बच्चों को कहा नौकरी मिलेगा बताओ अब बाहर के देशों लोग जाते भारत के लोग जाते नौकरी करते हैं अमेरिका उनको जाने लगता वहां के लोगों को हमें झाड़ू मारना पड़ता है बाबू बन गया हमें। भारत से साहब बन के ऑर्डर दे रहे हैं हमारे देश में आके हमारे साहब बन गए अब उन्हें आग लग रही अब समझ में आ रही अब कहा गलत हुए फिर काम पलट रहा अभी सब वही यहां कर रहे एक आने वाले 20 साल के बाद क्या होगा यहां वही स्थिति बनेगी मिलेंगे मिलेंगे बेरोजगारी बढ़ेगा बेरोजगारी पड़ेगी और करना ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा है इसी कारण से बढ़ रहा है वास्तविक शिक्षा है नहीं जहां भी टेस्ट में जाए इंटरव्यू में जाए फेल हो जाते प्राइवेट नौकरी तो मिलती नहीं सरकारी की नौकरी है नहीं तो बेरोजगारी बढ़ेगा प्राइवेट में योग्यता देखी जाती है सर्टिफिकेट नहीं देखा जाता सरकार में सर्टिफिकेट और पैसा दी जाती है तो कितनी है लेकिन समय समस्या ही होता है इसीलिए जितने भी जो कानून हो चाहे शास्त्र सिद्धांत हो शास्त्र सिद्धांत विचार कर रहे हैं ना क्षणिकत्व को लेकर विचार कर रहे हैं कि ज्ञान भी क्षणिक है बुद्धि को दुर्बल बना दिया जाए इसलिए इस बात पर चल रही थी जितने तेजी से बोले फिर भी संस्कार बनना चाहिए धीरे बोलने से क्या होता है संस्कार तो बनेगा ही धीरे धीरे शब्द सुनेगा वह स्थिति बनेगी वरना नाश होगा उस बीच हो उस उसके संस्कार बन जाती है तेजी से बोला जाए फिर भी तेजी से शब्दों को ग्रहण किया उसका ज्ञान अंदर होना उसका संस्कार भी झटपट हो जाना चाहिए। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि हो वो तैयारी तभी होती जब बचपन से वैसे बनाई जाएगी तो कई लोग बोलते हमारे पढ़ाने वाले बहुत तेज पढ़ा देते वहाँ पढ़ने जाना बेकार जा है पढ़ पढ़ पढ़ हैं। ये ठीक है हमें ये नहीं ऐसे मंद बुद्धि बेकार हो, हो जाएगा ना आवे ऐसे ठीक है नहीं गधा क्वालिटी विद्यार्थी हमें नहीं चाहिए हाँ भाई अपनी अपनी बुद्धि व्यवस्थित करो ना गति तो हमारी बुद्धि को व्यस्त करने क्यों सोच रहे हम क्यों नीचे उतरे जैसे कॉलेज के प्रोफेसर ड्यूटी कर रहा है वही थोड़ी देर तुम्हारा समझ में आ रही नहीं ड्यूटी विद्यार्थियों को बुद्धि को तेज करनी पड़ती है लेक्चरों के हिसाब समझना पड़ता है उनकी पढ़ना की शैली को पकड़ना पड़ता है नहीं हर बच्चे की बुद्धि के अनुसार शैली बदल दे हो गया प्रोफेसर के कल्याण हो जाएगा फिर कैसे सब क्वालिटी के बच्चे होते हैं इसलिए कोशिश, है, इस को कोशिश तो ये अपना अपना अदृष्ट भी होता है कईयों का दृष्टि भी तैयार नहीं था अंतर उस बात को ग्रहण करेंगे योग्य नहीं है कई बात ये भी शास्त्रों में समझ ये होता है और आरोप क्या करें लगा देंगे गुरु पे बहुत बहुत तेजी से बढ़ा देते अरे खुद की बुद्धि को खुद दृष्ट को क्यों नहीं दोष दे रहा मेरा अंतगा शुद्ध है इसे मैं ग्रहण नहीं कर सका अपने ही ऊपर दोष कोई नहीं देना चाहता है तो उसका आरोप लगा दिया नहीं तो दूसरे छात्र में लगा दूसरे तंग कर दिया उसने भगा दिया किसी ने आरोप लगा शैक्षणिक है तो उनके मत में क्या था द्वितीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतिवितम क्षण और हम लोगों के थोड़ा ज्यादा बांध लिया तृतीय क्षण वृद्धि ध्वंस प्रतिवित्व ताकि संस्कार दे बन जाएगा तो वस्तु की व्यवस्था बन सकती है लेकिन के वो बनेगा नहीं उत्पन्न और नष्ट हो गया तो संस्कार जो बनेगा कैसे अर्थ प्रतिपादन कैसे होगा ग्रहण नहीं होगा क्षणिकत्व को हमें मानना नहीं है इसलिए तो उन्होंने कहा सत्तम हेतु क्षणिकत्व सिद्धि करने में असमर्थ व्यापकता सिद्ध है इदानी उपाधि से तो व्यापक सिद्ध प्रदर्शित है और अब उपाधि सहित व्यापकता सिद्ध को दिखाने जा रहे हैं